सभी लोग मिलकर के तीन बार परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का श्रद्धा पूर्वक अर्थ पूर्वक उच्चारण करेंगे आंख बंद करिए सीधा बैठिए श्वास भरिए ओ... हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले हैं हे रक्षक देव हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए हमारी अधर्म से पाप से असत्य से दुख से कष्ट से रोग से रक्षा कीजिए सब प्रकार की बाधाओं से विघ्नों से हमें दूर रखिए ओम ओण्नो मित्र संवरुण श नो भव सर इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम ओण मित्र सं वरुण शन्नो शन्नो न इई इंद्रो बृहस्पति शो विष्णु क्रम सम्मानीय ब्रह्मचारी दिनेश जी महोदय आर्यवन ट्रस्ट के अधिकारी महानुभावों अतिथि महानुभावों पूजनिया वंदनिया श्रद्धामयी मातृशक्ति तथा देश के भावी कर्णधार दार्शनिक ज्ञान विज्ञान के रक्षक विद्वान ब्रह्मचारियों आज के मंत्र में बताया है कि ईश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो हैं। हमारा कल्याण करें और ईश्वर को अनेक नामों से संबोधित किया गया है जैसे कि मित्र वरुण अर्यमा इंद्र बृहस्पति विष्णु और गुरुक्रम तो ईश्वर वास्तव में एक है उसकी सत्ता एक ही है जो सर्वत्र व्यापक न्यायकारी आनंद का भंडार है लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव अनेक होने से उसके और हमारे संबंध अनेक होने से उसके नाम भी अनेक हैं जैसे कि ब्रह्मचारी आलोक जी हैं इनको हम कह सकते हैं ये यह यहाँ के ब्रह्मचारी हैं तो कोई माता जी आ जाए ब्रह्मचारी जी आइए तो ये आएंगे और जब घर में थे तो उनका संबंध था पिता से बाप बेटे का तो बेटा इधर आ तो आते थे माँ कहे बेटा तो आएंगे भैया भाई कहे भैया जी आइए तो आएंगे कोई मामा जी तो भांजा कहेगा और भांजा मामा कहेगा तो जैसे जैसे उनके संबंध लोगों से हैं वैसे वैसे उनके नाम भी होते हैं और फिर जैसे जैसे उनके कर्म होते हैं उसके अनुरूप भी उनके नाम होते हैं जैसे कि विद्या पर विद्यार्थी या ब्रह्मचारी अगर खेत में काम करें तो किसान भी कह देंगे और कोई ऑफिस में काम करें तो कर्मचारी कहेंगे सरकारी कर्मचारी हैं और अगर पुलिस थाना में हो तो पुलिस कहेंगे दरोगा कहेंगे और अगर काम करें ई का तो दर्जी कहेंगे काम करें बढ़े वाला तो बढ़े ही कहेंगे तो जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे उनके नाम भी होते जाएंगे उसी प्रकार से उनका जैसा स्वभाव होगा उनके अनुरूप भी नाम होता है कोई कोई बहुत दयालु हैं अपने आलोक जी और गोसेवक हैं गाय की रक्षा करते हैं सेवा करते हैं बहुत बलवान है बहुत पहलवान है बहुत व्यायाम करते हैं बलिष्ठ हैं इबीन के नाम है क्यों वैसे स्वभाव हैं तो जैसे गुण हैं तो होते हैं जैसा कर्म करता व्यक्ति और जैसा उसका स्वभाव होता है उसके अनुरूप भी उसको पुकारा जाता है लेकिन उनका अपना नाम क्या है क्या है जी आलोक उनका निजी नाम क्या है आलोक कहीं दस्तखत करना हो बैंक में खाते में क्या करेंगे आलोक वहां पर बेटा भांजा विद्यार्थी चलने वाला नहीं है इसी प्रकार से ईश्वर के अनेक गुण कर्म है अनेक उससे हमारे संबंध है तो उसके नाम भी अनेक हैं, लेकिन उसका अपना नाम क्या है ओम तो आज कहा उसका नाम मित्र भी है मित्र क्यों है क्योंकि वो सबसे स्नेह करता है एक जगह आता है कि जो मित्र होता है बंधु भी कहा जाता है बंधु मैंने क्या जो स्नेह के बंधन में बांध लेवे, ले। वो बंधु कहलाता है और जो मित्र होता है वो भी स्नेह करता है धातु भी ऐसा ही है निमिता स्नेह धातु है अर्थात स्नेह करने वाला प्रेम करने वाला यह है निमिदा स्नेह धातु इससे होता है मित्र तो मित्र का अर्थ होता है जो आपत्ति में विपत्ति में सहायता करे स्नेह करे प्रेम करे वो मित्र कहलाता है वही बंधु होता है तो परमात्मा हमारा मित्र है सभी प्राणी से स्नेह करता है कभी किसी से द्वेष नहीं करता किसी का अकल्याण नहीं चाहता है ना कल्याणकारी हे कल्याण करिए सन्नो मित्र मान्य कल्याणकारी न हमारे लिए होइए कौन परमात्मा होइए मित्र परमात्मा हे मित्र परमात्मा आप हमारे लिए कल्याणकारी हो कल्याण करिए हमसे स्नेह करिए प्रेम करिए हमें दुखों से दूर करिए हमें सुखों का दान करिए तो कहा मित्र परमात्मा है फिर सन्नो मित्र है सम वरुण परमात्मा वरुण भी है अर्थात वर्णीय है संसार में वर्ण करने के कुल मूल रूप से तीन पदार्थ हैं कौन कौन से जीव प्रकृति और ईश्वर ये तीनों वर्ण किए जाते हैं जैसे कि पत्नी पति का वर्ण करती है और पति पत्नी का वर्ण करता है वो एक दूसरे के लिए वर्णीय है कोई पदार्थ है एक दो तीन चार अलग अलग स्थानों में वो रखा हुआ है और रंग एक ही है लेकिन जो अधिक बड़ा हो हम उसका चयन करेंगे उसका वर्णन करेंगे पदार्थ एक ही है लेकिन जो बड़ा हो उसका चयन करेंगे आम है जो बड़ा उसका चयन करेंगे कोई पदार्थ है तो इस प्रकार से संसार में तीन पदार्थ है तो तीनों में से बड़ा कौन है महत्वपूर्ण कौन है ईश्वर है वो श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है है ना सबसे अधिक लाभकारी है तो इसलिए परमात्मा ही हमारे लिए कम से कम वर्ण करने के योग्य और कोई वर्णीय है नहीं पत्नी तो है नहीं और पत्नी करना भी नहीं है कि करना है नए ब्रह्मचारियों करना है क्या नहीं करना है तो और कोई वर्णीय रहा नहीं और प्रकृति हमारे लिए त्याज्य है जी किस रूप में है कि उसका सुख हमको नहीं लेना है साधन तो है साधन रूप में ग्रहण तो करना है उसका उपयोग करना है उससे लाभ लेना है लेकिन वो वर्णीय नहीं है जैसा वर्णीय परमात्मा है वैसा परणीय प्रकृति नहीं है ठीक है तो इसलिए परमात्मा वरुण सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने के योग्य है फिर आगे आया अर्यमा ईश्वर न्यायकारी है जो जैसा कर्म करता है जितना कर्म करता है जिस स्तर का कर्म करता है परमात्मा उसको उतना वैसा उस स्तर का न्याय देते हैं सुख देते हैं अथवा दुख देते हैं तो परमात्मा अरिमा यम है न्यायकारी है यम मन कौन जो न्याय करता है इसलिए परमात्मा न्यायकारी यम है ठीक है आगे इंद्र परमात्मा सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है सबका स्वामी है सबके ईश्वर हैं इंद्र माने ईश्वर भी है ऐश्वर्यवान परम ऐश्वर्यवान उसको मघवान कहते हैं भगवान कहते हैं सब एक ही अर्थ है इंद्र का नाम है मघवान कहो भगवान कहो सचिपति कहें अनेक इसके पर्यायवाची अर्थ होते हैं तो परमात्मा सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है और हमको ऐश्वर्य देने वाले हैं फिर आगे कहा बृहस्पति जितने बड़े बड़े पिंड हैं अथवा ब्रह्मांड है उसका वो पति स्वामी तो ईश्वर समस्त विश्व ब्रह्मांड के स्वामी होने से बृहस्पति और जितने बड़े बड़े लोग हैं धनवान हैं जानवान हैं विद्वान हैं बलवान हैं रूपवान हैं, गुणवान हैं, उनके भी स्वामी तो ईश्वर ही हैं, और कौन है फिर बड़े बड़े जीव जंतु हैं वेल मछली है कौन डायनोसोर था पता नहीं था कि वे नहीं था है ना और बड़े बड़े पर्वत हैं नदियां हैं समुद्र देखो अथाह समुद्र है तो ये जो बड़े बड़े पिंड हैं पदार्थ हैं जीव हैं, इनका स्वामी कौन है ईश्वर पृथ्वी है इसका स्वामी ईश्वर क्यों एक जगह आता है दयावा भूमि जनयन देव एक कह इस द्वीलोक को कितना बड़ा है और भूलोक को जनयन कौन पैदा करता है देव एक ईश्वर एक, एक देव तो वो सबका स्वामी है सबका मालिक है ईश्वर पति बृहस्पति है फिर का विष्णु वो पर सर्वत्र व्याप्त है। चराचर जगत में व्याप्त है व्याप्त तो जहां जहां हम देखते हैं वहां वहां व्याप्त है और जहां नहीं देख पाते हैं वहां भी व्याप्त है जैसे हम लोग यहाँ कितने विद्यार्थी है अभी तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह चार पंद्रह और चार उन्नीस सौ बीस बीस लगभग है हम लोग ठीक है इसके अतिरिक्त और कौन है ईश्वर जैसे आप मुझे देख रहे हैं जैसे आप मुझे सुन रहे हैं इसी प्रकार से ईश्वर मुझे देख रहा है मेरी वाणी को सुन रहा है और सोच रहा है कि ईश्वर मेरे ये जो मंच पर बैठा है मेरे ही विभिन्न नामों की चर्चा इनको सुना रहा है तो और जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, और जान रहे हैं एक दूसरे को बस कोई अंतर नहीं है इसी प्रकार सेम अभी परमात्मा खुश भी होता होगा ना भाई की मेरे भक्त बैठे हैं अच्छा जगह है आर्यवन स्वर्ग है भारत का है ना यहाँ सब बैठे है तो ये इस पर ऐसा ही सुनता है वैसा ही देखता है वैसा ही जानता है जैसे हम एक दूसरे को देख सुन जान रहे हैं तो वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होने से विष्णु कहलाता है और अनंत प्राक्रम वाला है अनंत पराक्रमी है उसके समान पराक्रमी कोई नहीं है जैसे कहते हैं अर्जुन बहुत पराक्रमी था भीम पराक्रमी था रामचंद्र पराक्रमी थे ये क्या है ईश्वर के सामने ये तुच्छ है कुछ भी नहीं है तो ईश्वर में अनंत पराक्रम है इतना पराक्रम है इतना पराक्रम है कि वह इस समस्त संसार को बनाने में चलाने में और नाश करने में किसी की किंचित भी सहायता नहीं लेता है इतना पराक्रम इतना बल है इतना ओज है इतना धैर्य है इतनी वीरता उसमें ईश्वर इतनी शक्ति है इतना बल है इतना ज्ञान है तो इसलिए परमात्मा सबसे महान है तो ऐसे परमात्मा से प्रार्थना है परमात्मा आप मित्र हैं वरुण हैं विष्णु हैं इंद्र हैं बृहस्पति हैं और रुपक्रम हैं कृपा करके आप हमारा कल्याण कीजिए हमारे लिए कल्याणकारी होइए और हमें कल्याण प्रदान करिए तो एक अर्थ होता है कल्याण का मोक्ष भद्र कहते हैं उसको वो मोक्ष होता है वो ईश्वर की ही संपत्ति है और कहीं से किसी से कभी भी किसी भी प्रकार से ये संपत्ति मिलने वाली नहीं है और संसार में कल्याण एक होता है कल्याण मोक्ष का अर्थात मोक्ष सुख ईश्वरीय सुख दूसरा होता है यहाँ कल्याण सांसारिक सुख यहाँ भी सुख शांति उन्नति प्रगति की प्राप्ति मान सम्मान प्राप्ति दुखों से निवृत्ति ठीक है तो सांसारिक सुख और मोक्ष सुख दोनों की प्राप्ति ईश्वर कराता है इसलिए वह सर्व कल्याणकारी है सब प्रकार का कल्याण करने में समर्थ है और सभी प्राणियों का सभी समय सब स्थान में कल्याण करने में समर्थ है क्या कहा सभी स्थान में सभी प्राणियों का सब प्रकार से और सब समय है ना परमात्मा हमारा कल्याण करता है करने में समर्थ है पहले भी करता था अब भी कर रहा है आगे भी करेगा तो ऐसा परमात्मा सर्व कल्याणकारी है तो उस परमात्मा से प्रार्थना है। परमात्मा आप हमारे लिए कल्याणकारी होइए, कल्याणकारी बनिए ये तो ही प्रार्थना और सिद्धांत क्या अपना प्रार्थना कब फलीभूत होती है पुरुषार्थ पुनः पुरुषार्थ तो प्रार्थना प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सफलता है ना प्रार्थना करें फिर पुरुषार्थ करें तो पुरुषार्थ किस प्रकार करना पड़ेगा एक तो ईश्वर भक्ति में बल लगाना पड़ेगा अगर ईश्वर से कल्याण चाहिए तो बिना ईश्वर भक्ति के ये संभव नहीं है और ईश्वर भक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि ईश्वर की भक्ति से क्या लाभ होता है इसको नहीं समझे संसार में अनेक व्यक्ति हैं भक्ति करते हैं क्या सभी नहीं करते हैं ठीक ठीक नहीं करते हैं कुछ तो करते नहीं है और कुछ गलत करते हैं तो जो करते नहीं है भले बात उनकी आ रही है जो नास्तिक है क्यों नहीं करते हैं क्या लाभ होता है पता नहीं और कुछ लोग भक्ति तो करते हैं सही भक्ति नहीं करते हैं। उनको सही का जान नहीं कि सत्य भक्ति सच्ची भक्ति क्या है उनको पता नहीं तो झूठी भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति तो करते हैं क्यों लाभ जानते हैं भक्ति करनी चाहिए विधि पता नहीं शैली पता नहीं यह अलग बात है उनकी कमी है वो तो ईश्वर भक्ति करने से एक तालाब यह होता है ईश्वर भक्ति में इतनी शक्ति है कि इसके माध्यम से संपूर्ण दुखों से निवृत्ति और अद्भुत सुख शांति उन्नत प्रगति की प्राप्ति हो सकती है यह और किसी उपाय से माध्यम से संभव नहीं है सभी दुखों से निवृत्ति और अद्भुत सुख शांति की प्राप्ति उच्चतम उन्नति प्रगति की प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति और कोई उपाय संभव नहीं है तो इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए तो ईश्वर भक्ति करने से हमारा कल्याण होगा ये एक साधन लिख सकते हैं कल्याण के साधन पहला ईश्वर भक्ति करना और सच्चे मन से अंतर मन से अर्थपूर्वक पूर्वक दिखाने के लिए नहीं झूठी भक्ति नहीं अंदर से तड़प हो जैसे कि ओम सद्गमय। प्रार्थना करते हैं तो जब प्रार्थना करते हैं तो अंदर भावना भी हो कि मैं झूठ से दूर हूं आप संकल्प करते हैं बार बार कि नहीं करते हैं कोई भी शुभ संकल्प ग्रहण करते नहीं करते हैं करते हैं ना और वो संकल्प टूटता है कि नहीं टूटता है टूटता है तो हम एक प्रकार से झूठी प्रार्थना स्पर्श की, की नहीं किए किए ना भाई ओम सद्गमय जो वाणी व्यवहार में झूठ बोलते हैं असाधी से वो तो अलग है और जो बार बार संकल्प लेते हैं और बार बार संकल्प को हम ही तोड़ते हैं तो झूठा व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ हुआ तो क्या यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर आप मुझे असत्य संकल्प से दूर करके सत्य संकल्प को प्रदान करिए मैं जो संकल्प लेता हूं बार बार तोड़ देता हूं टूट जाता है तो ये मैं तोड़ू नहीं ये संकल्प मेरा टूटे नहीं इसलिए आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सत्य संकल्प पर अडिग्रह इसको पूर्ण कर सकू प्रतिज्ञा को पूरा कर सकू ये भी एक असत सदमय का एक अंश है प्रार्थना करने का यह भी एक ढंग है वो तो करेंगे से करेंगे यह भी करना चाहिए संकल्प हमारे टूटे नहीं बार बार तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं और फिर पुरस्कार करते हैं तो कल्याण संभव हो सकता है और प्रार्थना है हे ईश्वर आप मुझे आपके शरण में स्थान दीजिए ठीक है आपके मोक्ष पद में स्थान दीजिए आपके अमृत आनंद का पान कराइए और समस्त दुखों का अवसान कराइए ये प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के साथ में अगर तड़प नहीं है अंदर से प्रार्थना नहीं करते हैं वो केवल बाहर बाहर प्रार्थना रह जाएगी अंदर में घुसेगी नहीं तो अंदर से प्रार्थना करनी चाहिए बाहर से नौ हो दिखावे के लिए ना हो तो इस प्रकार से ईश्वर भक्ति करें यह प्रथम साधन है दूसरा है विनम्रता विनम्र वन विनम्रता के गुणों को धारण करें बड़ों का सम्मान करें बड़ों की आज्ञा का पालन करें कई बार व्यक्ति क्या होता है थोड़ा पढ़ता है लिखता है ना, तो जो विनम्रता पहले थी उसमें वो विनम्रता नहीं रहती है प्रायः दिखने में आता है कोई अपवाद में हो भी सकता है विनम्र हो लेकिन सिद्धांत क्या कहता है जैसे जैसे पेड़ में फल लगने लगते हैं और फल बड़ा होता है पकता है वैसे वैसे वो क्या होता है जी झुकने लगता है तो यह सार है विद्या ददाति विद्याम विद्या प्राप्त करने के बाद में हम विनम्र बने जो सम्मान करते थे पहले बड़ों का उसे और सम्मान करें उनके आज्ञाओं का और पालन करें यह रहस्य है सफलता का तो विनम्रता को धारण करें दूसरा तीसरा सरलता अगला पॉइंट क्या है सरलता ईश्वर भक्ति ता और फिर सरलता अर्थात सरल हो अंदर से बाहर से हम एक व्यवहार करें झूठ छल कपट इससे दूर रहें और प्रदर्शन रहित जीवन जीवे आज अधिकांश समाज किस पर चल रहा है प्रदर्शन पर धार्मिक बताना चाहता है लेकिन अंदर से धार्मिक होना नहीं चाहता सीधी बात है पाप काम से दूर नहीं रहता है लेकिन पापी कहलाना नहीं चाहता पाप काम कर देता है लेकिन कोई पापी कहे तो स्वीकार उसको नहीं है है ना ये प्रदर्शन वाला जीवन नहीं है ये सरल जीवन नहीं है अंदर से पाप कर रहा है दूसरों को दुख दे रहा है कष्ट दे रहा है शोषण कर रहा है और धार्मिक कहलाना चाहता है तो ये सरल जीवन नहीं है तो जीवन कैसा हो सरल जैसा अंदर वैसा बाहर कोमल हमें लोग बोलते हैं अपने रोजर वालों को ये तो ऐसा ही है कोई खास नहीं है क्यों हम सरल रहते हैं कहीं बाहर जाते हैं कोई प्रदर्शन नहीं करते हैं अभी चर्चा चली हमारी वहाँ आश्रम में आचार्य जी मैं राणा जी चंद थे तो उन्होंने कहा आजकल के जो नेता हैं उनका प्रदर्शन कैसा होता है पता है कि कोई मिलने गया है तो उनका पीए कहेगा अभी साहब बिजी है मीटिंग में है तो उन्होंने कहा दस मिनट में फोन किया उनको उन्होंने कहा आ जाओ आप कहते मीटिंग में और आधा घंटे चलेगी ये क्या मीटिंग है मुझे फोन से बात कराओ फोन से बात किया वो आऊ आ जाओ जब गए तो टीवी देख रहे हैं मंत्री साहब नेता जी बताओ और कहते क्या बाहर में मीटिंग में है बिजी है व्यस्त हैं यह क्या जीवन है है प्रदर्शन दिखावा करना तो कहा क्यों ऐसा क्या इससे प्रभाव पड़ता है बताओ अब लोगों को प्रभावित करने के लिए कितना बड़ा झूठ है ये है ना ये सरल जीवन नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए तो जो वास्तव में ईश्वर भक्ति करता है ना ऐसा गड़बड़ गड़ काम नहीं करता है और जब व्यक्ति कुछ बाहर निकलता है तो और भी अनुभव भी होते हैं तो देखता है कि किस किस प्रकार से लोग झूठ छल कपड़ का प्रयोग करते हैं दूसरे कंधे में बंदूक भी चलाते हैं अपने स्वास्थ्य सिद्धि करते हैं यह सब सरल व्यवहार नहीं है यह कुटिल कोई तो तो हमको हमको को हानि नहीं है लोग हमसे लाभ लेंगे लेने दो हम तो लाभ देने के लिए घर छोड़े हैं है भाई हम कितना लाभ उठाते अलग बात है लेकिन लाभ दे तो रहे उनसे तो लाभ नहीं ले रहे हैं लाभ लेते हैं भी तो हानि क्या है लाभ दे रहे हैं तो अगर कोई कहे कि तुमको तो लोग लूट हमको परमात्मा बसाएगा मार तो नहीं देंगे कुछ तो नहीं देगा ना लाभ लेंगे ले क्या लाभ लेंगे विद्या का गुण का लाभ लेंगे और क्या लाभ लेंगे धन तो है नहीं है ना तो इसलिए जितना जितना व्यक्ति सरल होगा लोग लूटने झपटने कुछ भी करें ईश्वर को पता है ना भाई कि ये तो सरल है और इतना तो भी लूटेंगे भी नहीं कि बर्बाद हो जाए तो लुटेंगे भी नहीं वो जान देंगे गुण देंगे समय देंगे पुरुषार्थ देंगे उनको और क्या देंगे विद्या देंगे ये तो काम ही मारा है देने का ही है तो इस प्रकार सरल बने और बड़ों की अज्जा का पालन कर पहले कहा था मैं व्यक्ति वो भी नहीं करता है जैसे जैसे बड़ा होता है वो सरलता वो विनम्रता वो अज्जा उनमें नहीं रहती है अज्ञापाल नहीं रहता है तो जैसे जैसे आज्ञापाल नहीं करता है, अगला है निमानता निर वो निर्भिमानी नहीं रह सकता फिर अभिमान आ जाता है और अभिमान आते ही उन्नति प्रगति रुक जाती है आगे का जो द्वार था स्टेप अगला कदम वो बंद हो जाता है तो अभिमान नहीं आना चाहिए तो निरअिमानता को धारण करें यह कल्याण का एक उपाय है कल्याण प्राप्त करने का अगर अभिमान आ गया तो समझिए आगे से और बड़े पद की प्राप्ति नहीं हो सकती व्यक्ति परोपकार करता है दान देता है अच्छा काम करता है सद्गुणों को धारण करता है फिर अभिमान से युक्त हो जाता है विद्वान बन जाता है धनवान बन जाता है बलवान बन जाता है गुणवान बन जाता है और अगर अभिमान से युक्त हो गया तो समझिए पूरा लाभ उसको होगा नहीं लाभपरा दे पाएगा नहीं तो इसलिए अगर कल्याण चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए तो इस अभिमान को तो कुचलना पड़ेगा मारना पड़ेगा यह उपाय है दूसरा अगला पॉइंट है सहनशीलता ये तो अति अनिवार्य है अगर सहनशील नहीं है तो आश्रम में संस्था में क्या घर में भी सुख से नहीं रह सकते हैं समाज में कहीं भी जाएंगे सहनशील तो होना ही पड़ेगा अब लाल कपड़े कहते ना बहुत लोग पूछते हैं इतने कम उम्र में उम्र में आपने सन्यास ले लिया ठीक है वही तो बहुत समय बाकी है और तो कोई आलसी मानते हैं कोई क्या मानते हैं कि तो देश पर बोझ बन गया जवान देखो संन्यास ले लिया भी मांगते हैं उनकी भावना होती है ना फिर मैं समझाता हूँ भाई मैं संस्कृत में एम ए पढ़ा लिखा हूँ आचार्य हूँ वहाँ पढ़ाता हूँ अच्छा ऐसा है फिर वो कुछ दृष्टि ठीक रखते हैं तो सार क्या निकला लोग कुछ भी कहेंगे कुछ भी हमको मानेंगे तो सहन करना पड़ेगा सहन नहीं करेंगे तो पदे पदे दुखी होते रहेंगे आगे उन्नति प्रगति भी नहीं होगी तो सहनशील तो बनना ही पड़ेगा और स्थिति विपरीत भी, भी आएगी हर समय सुखदायी स्थिति नहीं रहती हर समय सुख नहीं मिलता है हर समय अनुकूल व्यक्ति भी नहीं मिलते हैं हर समय अनुकूल व्यवहार नहीं होता है हर समय अनुकूल साधन नहीं मिलते हैं तो प्रतिकूल लोग मिलेंगे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे प्रतिकूल स्थिति आएगी इन सब के आने पर हम सहनशील नहीं रहे तो फिर बात भी बनने वाली नहीं है तो ये हो गया अगला पॉइंट है कर्तव्य पालन हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें कर्तव्यों का निर्वहन करें जिसके जो दायित्व हैं, उस दायित्व को देखे समझे उसका पालन करे तब तो कल्याण संभव है तब सुख शांति संभव है और अगर कर्तव्य पालन नहीं किया तो अंदर से उसको बेचैनी रहेगी लोग भी कहेंगे तुम क्या काम करते हो काम ही नहीं करते हो ठीक है ना तो जिसके जो दायित्व है जो कर्तव्य है पढ़ने का लिखने का सेवा करने का आज्ञा पालन का पढ़ाने का उपदेश करने का यज्ञ करने का ध्यान करने का दान देने का खेती करने का गाय सेवा कई काम है जिसके जो कर्म है जो कर्तव्य है अगर उसके पालन करने में आलस्य करता है तो कल्याण संभव नहीं है न इस संसार में न उस संसार में न भूलोक में न मोक्ष लोक में कहीं भी कल्याण संभव नहीं है तो कर्तव्य का पालन अर्थात पुरुषार्थमय जीवन आलस्य रहित जीवन यह अति आवश्यक है अगला है यम नियम का पालन करना प्राय देखने में आता है जिस प्रकार की जीवन वृत्ति जीवन व्यवहार आदर्श अपने यहाँ पर है रोजड़ में है अपने ब्रह्मचारियों में अपने स्नातकों में ऐसा कहीं देखने में नहीं मिलता है मैं गुरु एक गुरुकुल में गया कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने कहा कि जो पंडित जी पहले आए थे शास्त्री जी ये तो बात बात में मांगते थे अच्छा ये कपड़ा ये कपड़ा अच्छा है ये चाहिए मुझे ये बूट अच्छा है ये जूता अच्छा है ये अच्छा है अब जो भी देखे अच्छा है अच्छा है अच्छा है तो लोभ की वृत्ति पैदा हो जाए ये मुझे चाहिए ये खरीदो ये ला दो ये एक पंडित ऐसा व्यवहार करता है शास्त्री विद्वान तो बताइए ये आदर्श व्यवहार है क्या नहीं है तो अब ऐसा व्यवहार वो करेगा तो वो लोभ से युक्त तो हो गया तो वो परिग्रह भावना से ग्रस्त हुआ कि नहीं हुआ हुआ तो यम नियम का उल्लंघन तो हो गया अब शांति कैसे आएगी हर समय उसकी कमी बनी रहेगी ये जो सांसारिक सुख है ना इसकी यथार्थता को समझनी चाहिए तभी सुख शांति संभव है तब कल्याण संभव है जैसे कि जो संसार के सुख हैं उनको प्राप्त करने में लगे हुए हैं ठीक है ना तो क्या है ये पानी है जितना पानी को पकड़ेंगे ये पकड़ में आने वाला है मुठ्ठी बांध के पकड़िए पानी को पकड़ में आएगा जी नहीं आएगा और पारस पत्थर हो तो सोना हो तो पकड़ में आ जाएगा तो आज जो पारस पत्थर परमात्मा है जो पकड़ में आने वाला है उसको तो नहीं पकड़ते और जो पैसा क्या है पानी है पकड़ में आने वाला नहीं है उसको पकड़ने में लगे हुए हैं और सारा यम नियम को तो कहीं पता नहीं कहां उड़ा दिए फेंक दिए ठीक है ना तो कोई कहता है कि तो यम नियम का पालन करो इस काम को कर दो इस काम को नहीं करो ये हमारे नियम यह नियम नहीं है तो जो संत होते हैं महात्मा होते हैं विद्वान होते हैं में हमसे वरिष्ठ ब्रह्मचारी होते हैं आचार्य व्यवस्थापक उपदेशक स्वामी जो भी बड़े बड़े होते हैं वे कोई बात कहते हैं तो उनकी बातों तो को उड़ाना भी नहीं चाहिए ऋषियों ने कहा दिया आमृत्यु तो नैव मनोरथाना अंत मन तो अस्थि मृत्यु पर्यत कामना का, वासनाओं का लालसाओं का तृष्णाओं का इच्छाओं का अंत वाला नहीं है हम मानते नहीं उनको मतलब क्या उनके अनुभव से हम लाभ नहीं ले रहे हैं इस प्रकार से यहाँ व्यवहार भी होता है कोई बड़ा ब्रह्मचारी है भाई ये काम को नहीं करना है इस काम को करना है हम नहीं मानते हैं तो उसके अनुभव का लाभ नहीं ले रहे हैं वो तो दूर की बात है तो साक्षात बात है, है यहाँ पर तो इसलिए कोई हमसे बड़ा है अग्रज है ज्येष्ठ है अनुभवी है वो जो देता सलाह सुझाव उसको मानना चाहिए नहीं तो फिर व्यक्ति को पछताना पड़ता है मुझे कहा था आचार्य जी ने कि वहां नहीं जाना चाहिए आपको मैं चला गया धोखा मिला नहीं मिले मुझे मिला क्यों सुझाव को माना नहीं तो साक्षात दिख रहे ना? को हुआ नहीं हुआ? हुआ? हुआ अलग बात है लेकिन सामने तो आ गया कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं विद्वान होते हैं उनको अनुभव होता है और उनके अनुभव से लाभ नहीं लेंगे तो फिर ठोकर खाओ फिर संभलो उपाय तो है भाई संभलना तो पड़ेगा या ठोकर खाए संभलो अथवा बिना ठोकर खाए संभल जाओ है ना भाई तो ठोकर अगर खाते हैं तो व्यक्ति चोट तो लगता है थोड़ा घर अनुभव हो होता है और बाहर बाहर बोलने से एक बार विश्वास नहीं होती यह समस्या है कोई कुछ कहता है विश्वास नहीं होता आएते ऐसे होता है मैं तो कर लूंगा कर लूंगा तो ये विश्वास नहीं होता है ना ये श्रद्धा की कमी कह सकते हैं या कोई बात नहीं मैम अतिविश्वास क्या बोलते उसको उसमें आ जाना आता है ना भाई कि मैं तो कर लूंगा ये सहन कर लूंगा देख लूंगा कर लूंगा अति विश्वास वाला आता है ना भैया ये, ये विश्वास ये भी नहीं होना चाहिए तो मैं कह रहा था कर्तव्य का पालन हो यम नियम का पालन हो परिग्रह न हो संसार की वास्तविकता को समझें कि ब्रह्मचारी क्यों बने एक अंग ब्रह्मचर्य भी सत्य अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य तो देखिए एक तो संसार का जो सुख है ना वो लेंगे तो बहुत बाधक है जैसे कि एक उदाहरण देता हूं गाड़ी आ रही है बस विद्यार्थी खड़े हैं और आधा घंटा हो गया वेट कर रहे हैं कि बस आए तो बैठ के हम स्कूल में जाएं, पांच छ किलोमीटर स्कूल दूर है बस दिख गया तो खुश वाह भाई बस आ गया तो चलेंगे अब बस आकर के फिर रुकी नहीं चली गई तो दुखी इतने बे अरे रुको रुको रुको हमको उतरना है दो यात्री बोल तो गाड़ी फिर रुकी तो ये क्या सोचा है? गाड़ी तो रोक दिया फिर चलते हैं फिर दौड़ते हैं ये विद्यार्थी जैसे पास पहुंचते हैं वो यात्री उतरते हैं तो गाड़ी फिर चली फिर दुखी जाते हैं फिर लौटते हैं इतने में एक गाड़ी फिर आती है तो फिर सुखी होते हैं तो कभी सुखी कभी दुखी ये क्रम तो चलता रहता है तो संसार सुख तो ऐसा ही है पानी में छेद करना है कोई छेद कर है पानी में स्वीच चुभाओ का खिला लगाओ कोई छेद पानी में बस तो संसार की वास्तविकता को संसार के सुख की वास्तविकता को हम समझेंगे तो जो परम कल्याण है परम सुविधा मिलता है उसकी ओर अग्रसर हो पाएंगे तो यम नियम के पालन में हम बल लगाए ब्रह्मचर्य का पालन करें विषय तो बहुत सारे हैं फिर होगा एक तो आत्मज्ञान को प्राप्त करें अर्थात दार्शनिक ज्ञान को प्राप्त करें दर्शन विद्या को प्राप्त करें ये कल्याण प्राप्त का बहुत बड़ा उपाय है अगर दार्शनिक ज्ञान नहीं है आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है ब्रह्म ज्ञान नहीं है ब्रह्म विद्या नहीं है आध्यात्मिक विद्या नहीं है तो इन लौकिक विद्याओं से कल्याण होने वाला नहीं है लौकिक क्या व्याकरण से भी और पढ़ने निरुक्त भी उससे भी कल्याण नहीं होगा यदि ब्रह्म विद्या योग विद्या नहीं है तो ध्यान उपासना जीवन में नहीं है तो शाब्दिक ज्ञान बेड़ा पार होता नहीं है तो इसलिए आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें और इसके लिए स्वाध्याय है सत्संग है ऐसे श्रेष्ठ स्थान है ऐसा रहे स्वाध्याय करें सत्संग करें और श्रद्धा को बनाते हुए इस योग पद पर आध्यात्म पद पर आगे चले तो इतना कहते हुए वाणी को विराम ओम शांति ओम श्रम